रोशन सितारे प्रेरित भारतीय वैज्ञानिक नब्बे बेकर केवल एक वास्तुशिल्पी नहीं थे उन्होंने जिंदगी को पूर्ण रूप अंगीकार किया और समय समय पर डॉक्टर मिशनरी माली बावच्ची किसान पशु चिकित्सक एम्बुलेंस ड्राइवर, राजमिस्त्री, कवि और चित्रकार की भूमिका निभाई बेकर को कई विश्वविद्यालयों ने डॉक्टरेट की डिग्री से अलंकृत किया ब्रिटिश सरकार ने उन्हें मेंबर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर तथा ऑर्डर ऑफ द एम्पायर से सम्मानित किया 1990 में राष्ट्र संघ का पहला हैबिटेट अवार्ड और यूएन रोल ऑफ नब्बे से लारी बेकर को सुशोभित किया गया बेकर कई महत्वपूर्ण सरकारी समितियों के सदस्य भी रहे उन्नीस में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया परंतु उनको सबसे अधिक खुशी तब हुई जब १९८८ में उन्हें भारतीय नागरिकता मिली बेकर और उनकी पत्नी एलिजबे ने तीन बच्चों को गोद लिया बेटा तिलक वा बेटिया विज्ञा और हाइडी। अपना खुद का मकान हैमलेट बनाते हुए भी, लारी बेकर ने वही सिद्धांत इस्तेमाल किए, जिनका प्रचार उन्होंने जीवन भर किया। सही मायने में उनका जीवन ही उनका संदेश था अप्रैल 2007 को मूर्ख दिवस वाले दिन अपने घर पर ही बेकर ने प्राण जागे उस वक्त उनकी उम्र नब्बे वर्ष थी मृत्यु में भी उन्होंने अपने टीकाकारों को नहीं बख्शा उनके घर का नाम था हेमलेट और उसके निर्माता के रूप में उन्हें अपनी भूमिका या अस्मिता हो या ना हो के बारे में कोई शिक नहीं रहा था अंत में हम द्वारा लिखे मार्क एंटनी के इस वाक्य का बेकर के अंदाज में तर्जमा कर सकते है यह था एक बेकर दूसरा कब आता है मुडकर